श्री रामकृष्ण बचनामृत परिच्छेद 109 सौ सात मार्च अट्ठारह श्री राम कृष्ण की अद्भुत सन्यासा संन्यासावस्था शाम हो गई श्री ठाकुर बाड़ी में आरती के लिए तैयारी हो रही है श्री राम कृष्ण के कमरे में दिया जला दिया गया और धूनी भी दी जा चुकी श्री रामकृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए जगन माता को प्रणाम कर मधुर स्वर से उनका नाम ले रहे हैं कमरे में और कोई नहीं है सिर्फ मास्टर बैठे हुए हैं श्री रामकृष्ण उठे मास्टर भी खड़े हो गए श्री रामकृष्ण ने कमरे के पश्चिम और उत्तर के दरवाजों को दिखाकर उन्हें बंद कर देने के लिए कहा मास्टर दरवाजे बंद कर बरामदे में श्री रामकृष्ण के पास आकर खड़े हुए श्री रामकृष्ण ने कहा अब मैं काली मंदिर जाऊँगा यह कह कहकर मास्टर का हाथ पकड़ उनके सहारे काले मंदिर के सामने मंदिर के चबूतरे पर जाकर बैठे बैठने के पहले कह रहे हैं तुम उसे बुला तो लो मास्टर ने बलराम मास्टर ने बाबूराम को बुला लिया श्री रामकृष्ण काली के दर्शन कर उस बड़े आंगन से होकर अपने कमरे की ओर लौट रहे हैं मुख से माँ माँ राज, राजेश्वरी कहते जा रहे हैं कमरे में आकर अपने छोटे तखत पर बैठ गए श्री राम कृष्ण की एक अद्भुत अवस्था है किसी धातु की वस्तु को छू नहीं सकते उन्होंने कहा था माँ अब ऐश्वर्य की बातें शायद मन में बिल्कुल हटा दे रही हैं अब वे केले के पत्ते में भोजन करते हैं मिट्टी के बर्तन में पानी पीते हैं गड़ुआ नहीं छू सकते इसीलिए भक्तों से मिट्टी के बर्तन ले आने के लिए कहा था गड़ुए या थाली में हाथ लगाने से हाथ में झुनझुनी सी चढ़ जाती है दर्द होने लगता है जैसे सिंगी मछली का कांटा चूह गया हो प्रसन्न कुछ मिट्टी के बर्तन ले आए हैं परंतु वे बहुत छोटे हैं श्री रामकृष्ण हंसकर कह रहे हैं यह बर्तन बहुत छोटे हैं पर यह लड़का बड़ा अच्छा है मेरे कहने पर मेरे सामने नंगा होकर खड़ा हो गया कैसा लड़कपन है बेल घर के तारक एक मित्र के साथ आए श्री राम कृष्ण छोटे तखत पर बैठे हुए हैं कमरे में दिया जल रहा है मास्टर तथा दो एक और भक्त बैठे हुए हैं तारक ने विवाह किया है उनके माँ बाप उन्हें श्री राम कृष्ण के पास आने नहीं देते कलकत्ते के बहू बाजार के पास एक मकान है आजकल तारक वहीं रहा करते हैं तारक को श्री राम कृष्ण चाहते भी बहुत हैं उनके साथ का लड़का जरा तमोगुड़ी जान पड़ता है धर्म विषय और श्री रामकृष्ण के संबंध में उसका कुछ व्यंग भाव सा है तारक की उम्र लगभग बीस साल की होगी तारक ने आकर भूमिष्ठ हो श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण तारक के मित्र से जरा ये मंदिर देख ना मित्र यह सब देखा हुआ है श्री रामकृष्ण अच्छा तारक यहाँ आता है क्या यह बुरा है मित्र यह तो आप ही जानें श्री राम कृष्ण ये मास्टर हेड मास्टर हैं मित्र ओ श्री रामकृष्ण तारक से कुशल प्रश्न पूछ रहे हैं और उनसे बहुत सी बातें कर रहे हैं अनेक प्रकार की बातें करके तारक ने विदा होना चाहा श्री रामकृष्ण उन्हें अनेक विषयों में सावधान कर रहे हैं श्री रामकृष्ण तारक से साधो सावधान रहो कामनी और कांचन से सावधान रहो स्त्री की माया में एक बार भी डूब गए तो बाहर आने की संभावना नहीं है वह विशाल विशालाक्षी नदी का भवर है जो एक बार भी फंसा वह फिर नहीं निकल सकता और यहाँ कभी कभी आना तारक घर वाले नहीं आने देते एक भक्त अगर किसी की मां कहे कि तू दक्षिणेश्वर न जाया कर और कसम खाए कि जो तू वहाँ जाए तो तू मेरा खून पिए तो श्री राम जो माँ ऐसी बात कहे वह माँ नहीं है वह अविद्या की मूर्ति है उस माँ की बात अगर ना मानी जाए तो कोई दोष नहीं वह माँ ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में विघ्न डालती है ईश्वर के लिए गुरुजनों की बात का उल्लंघन किया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं होता भरत ने राम के लिए कई कई की बात नहीं मानी गोपियों ने श्री कृष्ण दर्शन के लिए पति की मनाही नहीं सुनी प्रहलाद ने ईश्वर के लिए बाप की बात ध्यान नहीं दिया बणि ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य की बात नहीं सुनी विभीषण ने राम को पाने के लिए अपने बड़े भाई रावण की बातों पर ध्यान नहीं दिया परंतु ईश्वर के मार्ग पर न जाना इस बात को छोड़ और सब बातें मानो देखो तो तेरा हाथ यह कहकर श्री राम कृष्ण तारक के हाथ का वजन परख रहे हैं कुछ देर बात कह रहे हैं कुछ बाधा है परंतु वह न रह जाएगी उनसे जरा प्रार्थना करना और यहाँ कभी कभी आना वह दूर हो जाएगी क्या कलकत्ते के बहू बाज़ार में तूने मकान किराए से लिया है तारक जी मैंने नहीं लिया उन्हीं लोगों ने लिया है श्री राम कृष्ण हंसकर उन लोगों ने लिया है या तूने बाघ के डर से ना श्री राम कृष्ण कामनी को बाघ कह रहे हैं तारक प्रणाम करके विदा हुए श्री राम कृष्ण छोटे तखत पर लेटे हुए हैं तारक के लिए सोच रहे हैं एकाएक मास्टर से कहने लगे इन लोगों के लिए मैं इतना व्याकुल क्यों होता हूँ मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं जैसे उत्तर सोच रहे हों श्री राम कृष्ण फिर पूछते हैं और कहते हैं कहो ना इधर मोहिनी मोहन की स्त्री श्री राम कृष्ण के कमरे में आकर उन्हें प्रणाम करके एक ओर बैठी हुई है श्री राम कृष्ण तारक के साथी की बात मास्टर से कह रहे हैं श्री राम कृष्ण तारक क्यों उसे अपने साथ ले आया मास्टर रास्ते में साथ के विचार से ले आया होगा दूर तक चलना पड़ता है इस बात के बीच में श्री रामकृष्ण एकाएक मोहिनी मोहन की स्त्री से कहने लगे अपघात मृत्यु के होने पर स्त्री प्रेतनी होती है सावधान रहना मन को समझाना इतना देख सुनकर भी अंत में क्या यही चाहती हो मोहिनी मोहन अब विदा होने लगे श्री कृष्ण को भूमिष्ठ होकर प्रणाम कर रहे हैं उनकी स्त्री ने भी प्रणाम किया श्री कृष्ण अपने कमरे के उत्तर तरफ वाले दरवाजे के पास आकर खड़े हुए मोहनी मोहन की पत्नी आचल से सिर ढाँक कर श्री रामकृष्ण से कुछ कह रही है श्री राम कृष्ण यहाँ रहोगी पत्नी कुछ दिन यहाँ आकर रहूंगी। नौबत खाने में माँ है उनके पास श्री राम अच्छा तो है परंतु तुम मरने के बाद जो कहती हो इसी से भय होता है फिर गंगा जी भी पास ही है